मातृदर्शन पतित पावनी माँ शारदा संसार के दुर्बल प्राणियों की अशुभ कर्मों से निवृत्ति का महत्व कार्य माँ शारदा ने कई प्रकार से किया था पहला मंत्र दीक्षा द्वारा ऐसा कहा जाता है कि मंत्र दीक्षा के समय शिष्य के शुभ कर्म फलों का संचार गुरु में तथा गुरु के कर्मों का शिष्य में संचार होता है इस संबंध में माँ शारदा की उक्तियाँ प्रमाण स्वरूप है वे कहती थी कि उनके शरीर की रोग व्याधि आदि मंत्र शिष्यों के पापों को अपने शरीर में धारण करने के कारण है इस प्रकार का पाप वहन केवल अधिकारी महापुरुष एवं विशेष आध्यात्मिक शक्ति संपन्न गुरु ही कर सकते हैं सामान्य गुरु नहीं लेकिन सामान्य गुरुओं द्वारा दीक्षा दिए जाने पर भी शिष्य में कुछ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं जो उसके कर्म क्षय में सहायक होते हैं दूसरा यों तो माँ सभी शिष्यों के पाप पुण्य को स्वीकार कर दी थी लेकिन कुछ शिष्यों से वे दीक्षा के समय विशेष रूप से ऐसा कहलवाती थी आज तक किए सारे पाप मैंने तुम्हें समर्पित किए ऐसा करना उन कुछ शिष्यों के लिए आवश्यक होता था जो अपने पापों की चेतना एवं स्मरण के बोझ से मानो दबे हुए थे इस तरह कहलवाने से उनका बोझ हल्का हो जाता था तथा वे निश्चिंत होकर माँ द्वारा निर्दिष्ट साधन पथ पर अग्रसर हो सकते थे अपने दुष्कर्मों के लिए अनुतप्त होकर उन्हें गुरु संत अथवा भगवान के सामने स्वीकार करने तथा उन्हें पुनः न दोहराने का निश्चय करने से ही उनका प्रायश्चित हो जाता है ऐसे ही तोबा रिपेंटेंस आदि नामों से पुकारा जाता है यह कार्य पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन को अंगीकार करने के समान होता है मंत्र रिक्षा बतिस्मा कन्वर्शन आदि के पीछे यही भाव है व्यक्ति को प्रभु मानव एक अवसर देते हैं कि वह अपने पूर्व जन्म को भूलकर अनजान में किए बुरे कर्मों को त्याग कर नया जीवन प्रारंभ करें ईसाई धर्म में इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को जस्टिफिकेशन का नाम दिया गया है लेकिन इतने से ही कोई व्यक्ति संत नहीं हो जाता आध्यात्मिकता एवं पवित्रता की प्राप्ति के लिए पुनः पाप कर्म को न दोहराने के साथ ही साथ गुरु गुरुपदेश पद्धति के अनुसार साधना अनिवार्य है यहन कहलाता है मां शारदा इन दोनों प्रकारों से अपने शिष्यों को पवित्र करती थी उनमें आत्मविश्वास का संचार करके एवं उनके साथ शिष्यों के संबंध की अनुभूति डालकर वे उनके पाप बोध को नष्ट करती एवं उन्हें उच्च चेतना प्रदान करती थी और साथ ही साधना भी करवाती थी वे कहती थी कि मुझे जो करना था वह तो मैंने दीक्षा के समय एक साथ ही कर दिया लेकिन अगर तुम फल लाभ करना चाहते हो तो साधना करो तीसरा इसके अतिरिक्त माँ स्वयं भी अपने शिष्यों के लिए साधना करती थी विशेषकर ऐसी दुर्बल संतानों के लिए जो सामाजिक परिस्थितियों अथवा व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण ध्यान जब करने में असमर्थ होती थी चौथा और भी उनके अति मानवीय प्रेम का दुर्निवार प्रभाव अनेक कुपथगामी अथवा क्रूर प्रकृति लोगों को सन्मार्ग पर लाता था अमजत नामक डकैत माँ के प्रेम के कारण उनके सामने सरल शिशु के समान हो जाता था माँ शारदा के पावन विग्रह में ऐसी निर्मल स्निग्ध पवित्र शक्ति थी कि जो कोई उनके संस्पर्श में आता था पवित्र हो जाता था भक्त यह अनुभव करते थे कि यदि वे प्रातःकाल उनके दर्शन कर लेते अथवा चरण स्पर्श कर लेते तो उनका सारा दिन अच्छा बीतता था दूसरे भक्तों की अनुभूति तो इससे बढ़कर थी एक भक्त कहते हैं कि वर्ष में एक बार जयराम बाटी में माँ के दर्शन कर लेने पर सारा वर्ष अच्छी तरह व्यतीत होता है एक बार माँ के एक गृहस्थ भक्त अपने वासनाओं से अत्यंत पीड़ित हो माँ के चरणों में उपस्थित हुए तथा अकपट भाव से अपने सभी दोषों को माँ से कह डाला माँ चुपचाप सुनती रही एवं केवल उनकी ओर एक तक देखती रही लेकिन कहा कुछ नहीं न ही उन दोषों को दूर करने का कोई उपाय ही बताया बेचारे भक्त कुछ देर तक बैठकर कर खिन्न मन से उठकर चले गए उनकी ग्लानी यह सोचकर और बढ़ गई कि अपने पापों की बात माँ से कहकर व्यर्थ ही उन्हें कष्ट दिया सांत्वना के लिए रामकृष्ण वचनामृत के संकलक प्रसिद्ध भक्त मास्टर महाशय के पास पहुँचे उन्हें उदास देखकर मास्टर महाशय ने कारण पूछा जिसके उत्तर में उन्होंने सारी घटना का वर्णन करते हुए अंत में यह कहा कि माँ बस मेरी ओर देखती रही बोली कुछ नहीं उत्तर में मास्टर महाशय आहलादित होकर बोल उठे माँ ने तुम्हारी ओर देखा है न बस और क्या चाहिए और एक बंगाली भजन की कड़ी दोहरा दी सदानंद सुखे भाषे यदि श्यामा फिरे चाहे अर्थात यदि माँ श्यामा किसी की ओर मुड़कर देख भर ले तो वह आनंद सागर में गोते लगाने लगता है क्या पतित पावनी माँ शारदा का अध्मोचन का कार्य उनकी मर्त लीला की समाप्ति के साथ समाप्त हो गया है नहीं ऐसी बात नहीं है माँ अभी भी विद्यमान है माँ स्वयं चित्रों के संबंध में कहा करती थी कि छाया ही काया है यानी महापुरुषों एवं भगवान में तथा तो उनके चित्रों में कोई भेद नहीं होता यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो हम यही कहेंगे कि माँ आज भी अपने चित्रों में विद्यमान है एवं अपनी कृपा दृष्टि से सभी को पवित्र कर रही हैं हम अपने कमरे में माँ का एक चित्र लगा लें एवं उनसे प्रार्थना करें कि माँ हम तुम्हारी दुर्बल संतान हैं जो तुम्हारे उपदेशों का पालन नहीं कर पाते तुम ही कृपा करके हमें पवित्र करो हम यदि तुम्हें न देखें तो भी तुम अपने कृपा दृष्टि से हमें सदा पवित्र करती रहो स्नेहेन बदनासी मनोस्मदीय दो दोषान् शेषान् सगुणी करोषि अहे तुना नो दैसे सदोषा स्वांक गृहीवा यदिदम